भागवत महापुराण दशम स्कंध अथ पंचाष्टीतमोध्याय श्री बलराम जी का व्रज गमन श्री शुकवाच बलभद्र कुशेष भगवान रथमाशिदीक्षुरुत्क प्रयोग नंद गोकुल श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छेद भगवान बलराम जी के मन में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 बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया वे अपने आयु मेलजोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले समेत्याथ गोपाल हास्य हस्तग्रहादि विश्रांतम सुखमासी प्रपक्षो पर ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया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 इन ग्वाल बालों ने कमल नयन भगवान श्रीकृष्ण के लिए समस्त भोग स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था बलराम जी ने जब उनके और उनके घरवालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया कच्चिन्नो बाम सर्वे कुशलमा सतम कश्य स्मरथनो राम यो यम बलराम जी वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल है ना? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं बाल बच्चेदार हो गए हैं क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है धिष्टा कंसो हतः पापो धिष्टा मुक्ता सुहितनाह निहत्या निर्जत्यर पुनः धिष्टा दुर्गम समाश्रिता यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने अभी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हैं गोप्यो हसंत्य पक्षो राम संदर्शनाधता कश्चिदा सुखम कृष्ण पुरास्त्री जनवल्लभ परीक्षित भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियाँ निहाल हो गई उन्होंने हंसकर पूछा क्यों बलराम जी नगर नारियों के प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण अब सकुशल तो है ना न कश पितरम् मातरम् पितरम मातरम चप्यसौ मातरम दृष्ट सकितगमिष्य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 माँ बाप भाई बंधु पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया परंतु प्रभो ने बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काट कर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया हम चाहती तो उन्हें रोक लेती परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती कथम नो गृह स्थित पर स्त्रिय वे चित्र कथस स्मितावलोको छ्वसित स्मरातुरा एक गोपी ने कहा बलराम जी हम तो गाँव की गवार ग्वालिने ठहरी उनकी बातों में आ गई परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं भला वे चंचल और कृतघ्न श्रीकृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे दूसरी गोपी ने कहा नहीं सखी श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही है ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि क्या कहना उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियाँ भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी कथा कथयता यात्यस्माभिर्विनाकालो यदि बन तीसरी गोपी ने कहा अरे गोपियों हम लोगों को उसकी बातों से क्या मतलब है यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो यदि उस निष्ठुरता का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसकी तरह भले ही दुख से क्यों ना हो कट ही जाएगा परिसरंगम स्मर त्योदूश्रिया अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें चारु चितवन अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे दे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी संकर कृष्णस्य संदेहंगमयी शांतया मास भगवान लालायको विदह परीक्षित भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदयस्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दीवाधमे वह छपा सु भगवान गोपी नाम प्रतिमा वहन और वसंत के दो महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए देवरात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम के अभिवृद्धि करते क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे पूर्णचंद्र कलामृष्टे कौमदे गंधवायुना यमुनोपवने रे में से विथे स्त्री गणेश उस समय कुमदनी की सुगंध लेकर भिन्नी भिनी वायु चलती रहती पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटककर कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्ज्वल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्ष कोटरात पतनते तद्वन सर्व स्वगंधे नाध्य वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था वह एक वृक्ष के खोड़र से बह निकली उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया तम गंधम मधुधारा जा वायु नोप आघ्रायतना भी सम मधुधारा की वह वायु ने बलराम जी के पास पहुँचाई मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहाँ पहुँच गए और उनके साथ उसका पान किया उपगीयमान चरितो वनितालोचन उस समय गोपियाँ बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे उनके नेत्र आनंद मद से विफल हो रहे थे सगभे कुंडलो मत्तो वह जयंत्या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 अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ अभी अभी तुझे हलकी नोक से सौ सौ टुकड़े किए देता हूँ एवं निर्भत्ता भीता यमुना यथुनंदनम वाच चकिता वाचम पथिता पा जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांट फटकारा तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी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 परम भाव भगवतो भगवन्ति मोक्म सिस्वात्म प्रपन्ना भक्तवत्सल भगवान आप परम ऐश्वर्यशाली हैं आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया है सर्व सर्वस्वरूप भक्तवत्थल मैं आपकी शरण में हूँ आप मेरी भूल चूप क्षमा कीजिए मुझे छोड़ दीजिए ततो व्यमुंचमुना जाच तो भगवान बलह विजगा जलम श्री भी करे रो भेर वे भराड़ अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गदराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे कामम बृहित्य सलीला दुत्यनाया सिताम्बरे भूषणाली महारहाद कांते सुभाश्रयम जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया वसीवा वाससी नीले माला मामोच्च कांचनिम रेजे स्वलंकृत लिप्त माषेन्द्रयु वारण बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली वे अंगराग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेतवर्ण ऐरावत हाथी हो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 एवं सर्वा निशा जाता एक रम तो व्रजे राषिप्तचित माधुर्य ब्रजयोषिता बलराम जी का चित्त ने गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही न रहा बहुत सी एक रात के समान व्यतीत बहुत सी एक रात के समान व्यतीत हो गई इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रह ये श्रीमद्भागवते थी महापुराणे पारम हिस्सा से दस स्कलदेव यमुनाकर्षण नाम पंचष्टीतमोध्याय